ओम। ओम। ओम सहना वबत सहनोन सह वीर कर्वा वे तेजस्वीना वधी तमस्तु मिशा वह ओ शांति शांति शांति कंधुकी उपनिषद की सत्रहवीं कक्षा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 का में है है इसमें दो कि प्रश्न फिर से बोलिए कौन सा स्थल है आपका जी इसमें कहां पर प्रश्न है म, को, को दूर रखिये तो तो तो तो तो महत्ता के लिए कहा जाता है यदवई तद ब्रह्म तदेदम बाब यद यो अयम बहिर्दा पुरुषात आकाशो यो वही बहिर्दा पुरुषात आकाश उसी अर्थ को कहा है तो ये ब्रह्म है ये वही है जो बाहर की ओर पुरुष है बहिर्दा पुरुषाथ आकाश और निश्चय के लिए कहा जा रहा है यो वही सा, जो वह है बहिर्दा पुरुषार्थ आकाश इस आकाश से बाहर जो है उसी बात को जोड़ दे के कहा जा रहा है ऐसी शैली रहती है ये कई बार वाक्यों को दोबारे दोबारे बोलते हैं पहले बोला फिर बीच में कुछ बात कही वापस उसी बात को बोल देते हैं दोहराया जाता है और कुछ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 उससे ये अलग उसके ये अंदर है तो वही है ऐसा नहीं कह रहे। और ये दूसरा इसमें, इसमें कर तो तो संख्या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 पुरुष से बाहर बस केवल बाहर अर्थ ही यहाँ पर ज्योति हो रहा है क्योंकि आगे अंत शब्द आया है अंत पुरुष है तो उस प्रसंग में अंत का विपरीत बहिर्या बहिर्धा इस रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं संगति लगती है बाकी वैसे और कोई अर्थ ऐसे सिद्ध नहीं होगा उसका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 ठीक है और जो केवल ब्रह्म को ही मानते हैं यानी एक ही चेतन को मानते हैं वो यू इस तरह इन्हीं वाक्यों से वो यूं कह देंगे कि ये चित्त और शरीर के बाहर भी है और इसके अंदर भी है वो व्यापक है वो जीव वाला भाग ही नहीं लाएंगे वो आत्मा वाला बात ही नहीं लाएंगे वो, वो उस तरह से पुरुष का कर देते हैं लेकिन हाँ कह सकते हैं कि इससे जीव का एक तो भी हमें परिलक्षित होता है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 सब जगह परमात्मा आ जाता है तो भी एक व्याख्या है चलो इसी बहाने परमात्मा को याद कर ले कोई इसी तरह कर ले तो वो बहुत सारा रूप यहाँ पर बताया गया है तो अब इस शरीर के अंदर भी परमात्मा को देखने का एक तरीका एक शैली बताई जा रही है परोक्ष है, है रहस्यमय सीधे सीधे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 तो यो सयो अस्य अश प्रांग सुषि एक चित्र है उसका जो आगे की तरफ है सब दिशाओं में बताएंगे जैसे पीछे भी सब दिशाओं में घूमे थे चारों तरफ और तो ऐसे दिशाओं में अलग अलग जाएंगे तो जो इसका प्रांग यानी पूर्व दिशा वाला चित्र है वो कौन है तो स प्राण है वह प्राण है तु है चक्षु है नेत्र है स आदित्य वह आदित्य है वै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 जिनसे हमारा जीवन हो रहा है वो ही जैसे उसका छिद्र है यानी उसके प्रवेश का द्वार है पूर्व दिशा से उसमें प्रवेश करना हो तो जैसे कि प्राण के माध्यम से हम प्रवेश कर सकते हैं अंदर और नेत्र हैं ये भी सामने की तरफ है। सामने हैं, पूर्व दिशा में हमारे सामने हमारे मुख के सामने होते हैं सामने की तरफ होते हैं उन नेत्रों के माध्यम से भी परमात्मा तक पहुंच सकते हैं उस हृदय में और हृदय में पहुंचे तो मतलब हृदय में स्थित परमात्मा तक पहुंचे इन नेत्र से भी पहुंच सकते हैं ये शरीर में हो गया और स आदित्य व आदित्य ये सूर्य जैसे कि इस सृष्टि का नेत्र है हमारे नेत्र ये हैं लेकिन इस सृष्टि का नेत्र जैसे कि सूर्य है वैसे नहीं देखता लेकिन देखने में सहायक है और नेत्र जैसा प्रतीत होता है हमें सूर्य की सहायता से हम देखते हैं प्राण हमारे उसके आधार पर आगे चलते हैं तो प्राण चक्षु और आदित्य तीन चीजें इन्होंने दी आपस में कुछ कुछ संबंध हम जोड़ सकते हैं तो तद एत तेजो अन्याद्यम उपासिता ये जो तो हृदय का जो आगे का चित्र होता है उसको इन्होंने प्राण चक्षु और आदित्य के रूप में कहा और उनको तदेतत तेजो अन्नाद्यम इत उपासिता इन तीन को तेज और अन्नाद्य के रूप में उपासना करें ये जैसे तेज रूप हैं, ये अन्नाद्य है अन अन्नाद अन्न को खाने वाला और उसके भाव को अन्नाद्य के रूप में कहते हैं तो ये अन्नाद्य है इनमें अन्नाद्य है ऐसी उपासना करें ये तेज रूप हैं, ये उसको अन्न को खाने के भाव वाले हैं ऐसी उपासना करें इन्हीं को ये तीन चीजें बताई प्राण चक्षु और आदित्य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 जो जानते हैं वो मानते हैं तो विपरीत ढंग से भी बोला जाता है ने जाना है लेकिन माना नहीं है अभी जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं ऐसा भी होता है इस बात को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं स्वीकार नहीं करते और एक है कि जो जानता है वो मानता है विपरीत लगना है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 तो यहां जो आता है यह एवं वेदर जो ऐसा जानता है वो तेजस्वी और अन्नाद हो जाता है केवल जानने वाला केवल जानने वाला तो यहां जानने का मतलब वो परिपूर्णता में जानना है जिसके साथ मानना जुड़ा हुआ है तो इसने जान लिया उसने मान लिया वो उसकी इस तरह से उपासना कर रहा है तो वही गुण उसमें आ जाते हैं अर्थवाद है ये फलश्रुति है प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है क्योंकि तेज और अन्नाद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 इस भवन में प्रवेश के कितने द्वार हैं? छह द्वार हैं। किसी को पता है कि इस भवन का ये पूर्व दिशा वाला रास्ता है ये पश्चिम वाला है और ये उत्तर का ये दक्षिण का और ये इन कोनों वाला रास्ता है चार कोनों वाले रास्ते हैं और इसकी वो उपासना करे तो वो इस भवन में प्रवेश कर सकता है ना एक को भी जान लेते हैं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 जैसे मनसा परिक्रमा के मंत्रों में हम विभिन्न गुणों को अधिपतियों को रक्षकों को स्वीकार करते हैं वैसे तो सब जगह सब हैं, एक दृष्टि से देखें तो लेकिन फिर भी एक एक दिशा में विशेष विशेष वहां विधान कर दिया गया विशेष रूप से वहां अंकित किया गया उसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि इसी दिशा में ये गुण है बाकी दिशाओं में ये गुण नहीं है सब जगह सब है लेकिन एक समझने के लिए एक एक की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 इंद्रिय ले ली और सपर्जन्य है वो पर्जन्य है वृष्टि है इंद्र है बादल है ये एक देवता ले लिया बाहर का तदेतत कीर्तिश्च तदे तत्ति ये कीर्ति है ये कांति है ऐसा करके उसकी उपासना करें तो कीर्तिमान और वृष्टिमान हो जाता है जो इस प्रकार से जान लेता है या एवं वेदा या एवं वेद इसको पढ़ते पढ़ते फिर यू कह लेते या एवं वेद हमने पढ़ लिया इसको और या एवं वेद हो गया है हमारा तो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 स वो वायु है स आकाश है वो आकाश है अब इंद्रियां तो पांच में तो नहीं इसको वायु को लिया इन्होंने कर्मेन्द्रिय के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं और वो आकाश देवता ओजस्य महस्य इति इतिपासिता ये ओज है ये महान है इस प्रकार उपासना करें, तो ओजस्वी और महस्वान भगवती यह एवं वेद ओजस्वी हो जाता है और महान हो जाता है बड़ा हो जाता है ये जो पांच इन्होंने चित्र बताए और पांच यहां पर पांचों जगह तीन तीन तीन तीन बातें बताई अब उनको समूह रूप से क्या कह रहे हैं तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा ये जो पांच हैं ये ब्रह्म पुरुष है ब्रह्म के पुरुष हैं उस परमात्मा के जैसे कि व्यक्ति हैं परमात्मा के सेवक हैं पुरुष यानी है सेवक के रूप है राजपुरुष राजा का पुरुष राजा का सेवक सैनिक ये जैसे उसके सेवक हैं ये उसके सैनिक हैं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 इन द्वारों की और उसमें वो प्रवेश कर गया परमात्मा तक पहुंचा इस तरह से जो पराक्रमी है तो उसकी संताने कैसी होंगी पराक्रमी होंगी वैसा ही शिक्षण वहां पर मिलेगा इस दृष्टि से उसकी संताने भी, भी वीर होती हैं निडर होती हैं और वो क्या करता है उसका क्या होता है प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम और वो स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है सुख को प्राप्त कर लेता है जो इनकी उपासना करता है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 जो इस प्रकार से इन पांच ब्रह्म को जो कि स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं, उनको जान लेता है अब यह पंक्ति ऊपर भी आई है जो कि तुम यहां पर फिरती है जोर देने के लिए हम तो जिस फल को कहना चाहते हैं उससे पहले कोई क्रिया या कर्तव्य बताया कि ऐसा करोगे तो यह फल मिलेगा ऐसा करोगे तो ये मिलेगा उसको फिर दोबारा बोल रहे हैं भाषा में भी हम कई बार बोल देते हैं इन बातों को खूब अध्ययन करोगे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 अथा यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते और जो इससे भी परे ऊंचा जो ज्योति दीप्त हो रही है ये पांच चित्रे और उससे भी ऊपर की जो कोई चीज बात कही जा रही है वो इनसे भी ऊपर निकल करके महाधमनी से सब जगह जा रहा है तुकबंदी वहां लगाना चाहे तो कुछ लग सकते है। तो सातवां देखिए प्रभा की अथ यद अतः परो जो इससे भी परे है ऊंचा है दिव्युलोक से परो दिवो ज्योतिर्दीप्य जो कि एक ज्योति वहां पर दीप्त हो रही है सबसे ऊपर कैसी है वो विश्वतः पृष्ठेशु सबकी ऊपर सबकी पीठ पर सबके ऊपर सर्वतः पृष्ठे सब ओर से ऊपर तो विश्वतः और सर्वतः एक तरह से पर्यायवाची ही हैं ये विश्व और सर्व शब्द तो विश्वतः और सर्वतः लेकिन समझाने के लिए जोर देने के लिए सारे के सब और से विश्वतः सर्वतः पृष्ठेशु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 इससे बढ़कर के कोई उत्तम ना हो वो भी अनुत्तम है और एक है कि जो उत्तम नहीं है वो या तो नए तत्पुरुष है या बहुरी है, दोनों तरह से अर्थ लग सकते हैं तो छोटे और बड़े अनुत्तम और उत्तम दोनों ही तरह के लोगों में जैसे तो यहां पर शंकराचार्य जी ने ये लिखा है अनुत्तम याशु का अर्थ बहुरी में लिया जिससे बढ़कर के और कोई लोक नहीं है तो जब कह दिया तो फिर उत्तम कहने की क्या आवश्यकता थी तो उन्होंने कहा उत्तम ऐशु इसलिए लिखा है ताकि यह पता लगे कि अनुत्तम ऐशु में तत्पुरुष समास नहीं है बहुरी है। इसको बताने के लिए अनुत्तम ऐशु के बाद में उत्तम याशु लिखा है क्योंकि जो अर्थ अनुत्तम का है वही उत्तम याशु का जिससे बढ़कर के कोई उत्तम नहीं है वो उत्तम ही होगा तो समाज को बताने के लिए दोबारे शब्द लिखा है ऐसे उन्होंने व्याख्या किया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 यदि दम अस्मिन अंतह पुरुषे ज्योति जो इस अंतह पुरुष में ज्योति है अंदर जो ज्योति है यही वहीं पर है नहीं ईश्वर की व्यापकता को बताने के लिए हम सोचें कि वहां कोई और होगा यहां कोई और है मुझे उस परमात्मा के पास जाना है वो ऊपर है सब हाथ उठा, उठा उठा के कहते हैं ऊपर वह है परमात्मा वह परमात्मा ऊपर वाला वही है जो अंदर है दूसरा नहीं है यहां पर भी वही है अब आगे कहते हैं तस्य ऐशा दृष्टि उसकी ये दृष्टि है उसको जानने के लिए तो उसको जानने के लिए दृष्टि स्पर्श के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे तो सीधे सीधे वो दिखता नहीं है लेकिन उसकी प्रती हम किस ढंग से कर सकते हैं उसकी व्यवस्थाओं से तो तस्य ऐशा दृष्टि इसको अगले वाले से जोड़ के लेंगे पहले वाला यहां तक लगे अंत ज्योति तस् ऐसा दृष्टि क्या है वो दृष्टि तो उसको आगे कहा यत्र एता तस्विन शरीर संस्पर्शे न उष्णी मानव भी जाना यहां पूर्ण विरा लेंगे जो यहां पर इस शरीर में स्पर्श करके उष्णिमानव विजाना उष्णता को जानता है ये जीवित शरीर के लिए है इसको छूते हैं तो ये गर्म लगेगा हमें उष्णी मानता है गर्म है स्पर्श ये जान रहे हैं इस गर्मी को देख करके ही हमें पता लग जाता है ये कोई व्यवस्था चल रही है यहाँ पर जीवात्मा पर अर्थ लेंगे तो आत्मा है यहाँ पर और परमात्मा की व्यवस्था लेंगे परमात्मा के कारण से ये गर्मी है ये गर्मी है ये वो उसी की गर्मी है उसी के कारण से गर्मी है ये तो तस् दृष्टि हां दृष्टि नेत्र से संबंधित है लेकिन आगे स्पर्श की बात कही आगे तस् श्रुति उसकी ये श्रुति है उसको ऐसे हम सुन सकते हैं देखने का तरीका ये छू करके देख लियो छू करके देखते हैं जैसे हम कपड़े के लिए कहते हैं कि देखना कपड़े गीले हैं सूख गए हैं तो हम छू करके देख लेते हैं ये भी एक दृष्टि है छू करके देखने की या छू करके देखने का उसके अस्तित्व का बोध और तस्य ऐसा श्रुति सुन करके भी उसका बोध होता है कैसे यत्री तत् कर्ण अपि गृह निनदम इव नदथुर इव अग्नेव ज्वलता उपशण होती जो ये कान को अपिगृह बंद करके कानों को बंद करते हैं तो आवाज आती है कुछ तो उसके लिए गढ़ करके निनदम इवा निनद के समान निनद को कहते हैं या तो रथ चलता है या बादल चलते हैं उस तरह का कुछ आवाज रथ के चलने की है ना एक नाद विशेष प्रकार का और नदतू रेवा नदतु के लिए कहते हैं कि भई वृषभ या सांड बैल जो उस वो जो ध्वनि करता है उसको शंकराचार्य जी ने लिखा उसके डकारने के जैसा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 अरिष्टों से जान हो जाता है उस प्रसंग में उन्होंने लिखा है कि कानों को बंद करने पर भी जिसको ध्वनि सुनाई नहीं देती है वो अरिष्ट लक्षण है मृत्यु का व्यापक है <laughs> <laughs> अभी तो दूसरे लक्षणों से ही पता लग रहा है कि आप जीवित हैं लेकिन <laughs> हाँ मरने की स्थिति आ रही हो अगर वो अपने कानों की ध्वनि नहीं सुनता है कान बंद करके भी कानों की ध्वनि नहीं सुनाई देती है तो भाई अंतिम समय आने वाला है उस तरह का लक्षण वहां पर बताया गया तो ये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 कि मानता नहीं है जानता है एक ही बात है जो जा, वो जानता है लेकिन मानता नहीं है यूं कह लो चाहिए ये मानता नहीं है जानता तो है उसको पलट दो एक ही बात है वो लेकिन जब ये वाक्य बोलेंगे तो उसका जानने का मतलब होगा थोड़ा जानता है वो सामान्य रूप से कह रहे हैं सामान्य रूप से जानता है लेकिन मानता नहीं है ये जानता है कि ईश्वर है लेकिन ईश्वर को मानता नहीं है स्वीकार नहीं करता है उसके आदेशों को नहीं मानता है उसकी उपासना नहीं करता है इत्यादि चीजें नहीं करता है इसलिए ये जानता है कि इसका ये लाभ है लेकिन मानता नहीं है क्योंकि वो कर नहीं रहा है इससे पता लगता है कि वो मानता नहीं है जानता तो है पूरा पूरा नहीं जान रहा है वास्तविकता ये है वास्तविकता ये है हाँ हाँ वहां भी ऐसा ही कहेंगे अंतर क्या हुआ है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 मानने के लिए लेके कहेंगे तो भी वही बात है जानने पर मानना आधारित है जानता है तो मानता है बिना जाने भी तो मान लेता है वो तो माने नहीं जानता है। जो पूरा जानता है वो तो मानता ही है ये तो एक अंतिम बात हो गई वेदा ये अध्यासते जो जानते हैं वो अध्यासते, वो अध्यासते। वो उसके ऊपर स्थिर हो जाते हैं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 तो हम ये भी सोचते हैं कि हम जानते हैं बोले आपको पता है कि पृथ्वी घूमती है जानते हो पृथ्वी घूमती है हां जानता हूं मैं हम तो यही कहेंगे ना जानते हैं कैसे जानते हैं? हमारे तो को प्रमाणों का पता है भाई शब्द प्रमाण से जाना है नहीं शब्द प्रमाण का जिसने अनुमान और प्रत्यक्ष किया है उनके द्वारा कही भी बात है वैज्ञानिकों की आप सिद्ध बात है बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसलिए हम मान लेते हैं वास्तव में तो नहीं जाना है हमने हमने परीक्षण नहीं किए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 वेद्यास्त तो जानना मुख्य है या मानना मुख्य है जानना मुख्य है तो विपरीत बोल रहा हूं अभी मैं वो कहेंगे कि जानने वाले तो बहुत हैं जानने से क्या होता है मानना चाहिए तो वे उपनिषद है या एवं वेद है यह एवं वेद है यह एवं वेद है, है। न जाने कितनी जगह आता है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 ये अग्नि के जलने जैसी आवाज हो रही है अग्नि जैसे अग्नि जलती है कुछ उसे उपमा से समझाया जा रहा है भी कैसी आवाज हो रही है बड़े तो उस जैसी आवाज हो रही है वो जो रही है। है जो वो आवाज़ थी आपने एक नहीं नहीं उस समय व्यवस्था कर रही है ऐसा नहीं है तो सही वहाँ पर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 अभी व पर है शब्द प्रमाण से भी पता लगता है उसके लिए तो और बहुत सारे कारण हैं यहाँ भी सारा बताया ये इस पुरुष के बाहर भी है अंदर भी शरीर में भी और हृदय में भी है अंदर भी मात्र इतना नहीं मात्र एक चीज से नहीं होता द्विधाबद्धम सुबद्धम भावते दो तीन तरह से और कितनी चीजें हैं इसी के आधार पर थोड़ा कहा निर्भर है केवल केवल उसी पर निर्भर तोड़ना है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 इस मकान में बिजली चल रही है पंखा चल रहा है तो मतलब कुछ न कुछ है यहां पर अब ये कैसे निर्णय करते हैं उससे पहले हम कुछ जान चुके हैं पहले हमारे को आधार है तो नहीं ये बिजली चल रही है तो कोई ना कोई है यहाँ पर कोई कहे कि ये कोई जरूरी है क्या कि बिजली जले तो वहां हो दूसरी जगह भी हो सकता है वो हो ही नहीं अंदर वही हो सकता है उस समय नहीं हो मनुष्य के संदर्भ में कह रहा हूं लेकिन को, उसका कोई जलाने वाला तो है व्यवस्था करने वाला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 इसी रूप में उसको स्वीकार कर लें तो ये बात यहां आज इतना ही रखते हैं प्रणाम ओ, ओ, ओ